आइए सुने कार्यक्रम हवा महल दोस्तों आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं झलकी मुंबई वाला प्लेन लेखक हैं विनोद कृष्ण भट्ट और निर्देशक एचएस व्यास हे भगवान साढ़े चार बज गए मुंबई के प्लेन का समय पाँच चालीस है अब क्या होगा मेरी तो नींद ही नहीं खुली मैं कैसे पहुंचूंगा भगवान एयरपोर्ट पहुंचना है जय हनुमान गान गुरु सागर जय कपीश लोग जाकर हिम्मत रख खयाली हिम्मत रख अरे तेरा सपना जरूर पूरा होगा तू जरूर हीरो बनेगा मुंबई जरूर जाएगा और पंडित जी ने भी तो आज कब भोर निकाला है सामान सारी पैक हो गया है जल्दी से टैक्सी मिल जाए तो मजा आ जाए हाजी जी बाबूजी चलना है अब बोलो पे जाना है <laughs> मुंबई जाना है हैं मुंबई टैक्सी से <laughs> अब टैक्सी से नहीं जाना है मतलब मुंबई जाना है मुझे हीरो बनने अजी देखो जी आप कुछ भी बनने के लिए जाओ उधर हीरो बनो नौकर बनो चपरासी बनो नेता बनो डाकू बनो गुंडा बनो अरे दे दे दे दे ये क्या आप सला बोले जा रहे हो अरे तो मैं तो आपके वो रोल के बारे में कह रहा था भाई साहब <laughs> लेकिन मुझे क्या है सिर्फ हीरो बनना है भैया मैं तीन दिन से हीरो बनने के सफने देख रहा हूँ अरे तो हीरो गुंडा भी तो हो सकता है अरे मैं हीरो बनूंगी के सफने देखता हूँ बस अच्छा ठीक है भाई साहब आप सपने को इसे भी देखो लेकिन आपने अभी तक ये नहीं बताया की आपको जाना किधर है मुंबई का प्लेन पकड़ना है भैया एयरपोर्ट चलना है जल्दी चलो जल्दी देखो जी आप कुछ भी पकड़ो अपने को क्या देना अपने को को तो अपने पैसे पैसे पकड़ने तू बोलता ही रहता है यार तेरे को कहने का मतलब क्या क्या मैं पैसे नहीं दूंगा रोजाना ऐसे लोगों से पाला पड़ता है मेरा पैसे नहीं देने वालों से नहीं हीरो बनने वालों से फिर उसने लग गया अरे चला भाई मुझे देर हो रही है आप बैठोगे तो चलाऊंगा ना मैं सामान पाँच सौ रूपए लगेंगे पाँच सौ रूपए इतना किराया अरे मेरे को पागल समझ रखा है क्या पास में है एयरपोर्ट और फिर किसी ने बताया था मुझे तीन सौ रूपए लगते हैं अच्छा हाँ। किसी ने बताया था हाँ। तो एक काम करो आप उसी के साथ चले जाओ उसके साथ हाँ। मगर वो तो पान वाला है उसके साथ कैसे जाऊँ उसके पास थोड़ी टैक्सी है अरे तो मैं कह रहा हूँ ना टैक्सी वाले ऐसी पूछो यार टैक्सी वाला पाँच सौ लेता है अच्छा पाँच सौ पर ही तो बहुत ज्यादा है भैया हीरो बनना है कि नहीं बनना है हाँ बनना है तो फिर पाँच सौ रूपये लगेंगे आपके पाँच सौ लगेंगे अच्छा हाँ। ठीक है भैया पाँच सौ लगेंगे तो पाँच सौ दे दूंगा जल्दी चलो भगवान जल्दी चलो जल्दी चलो हाँ जल्दी चल रहे हैं भाई साहब बैठे तो सही हाँ बैठ गया भगवान हाँ। रक्षा करना भगवान एक बार हीरो बन जाऊंगा बस हाँ। लोग भाई साहब लो आपका एयरपोर्ट आ गया उतरो गुड वेरी गुड ये रहा मेरा सामान चल भैया तुम्हारा सामान तो ठीक है पाँच सौ तो दो हाँ ये लो पांच सौ रूपये ये चुछु। चुछु। चुछु। चुछु। चुछु। आ गया एयरपोर्ट एयरपोर्टी मैंने कहा भाई साहब कहा जा रहे हो आ, भाई साहब वो मुंबई जा रहा हूँ मुंबई कमाल है कमाल है इसमें क्या कमाल है भैया क्या नहीं नहीं मेरा मतलब ये था कि वो आपका कोई भी मतलब हो मुझे इससे क्या लेने देना कैसी बात कर रहे हैं भैया है? बिना टिकट थोड़े ही जाएंगे आखिर हीरो बनने जा रहे हैं हम अमिताभ अमिताभ अमिताभ असरा असरा ये भी की क्या बात है भैया लगते तो नहीं हो क्यों अजी फ्लाइट पकड़ने वाले अलग ही होते। अलग ही होते होते हाँ हा, अलग अलग मॉड शॉट लेकिन भाई साहब क्या होता है उनमें मतलब हीरो टाइप होते। मेरा प्लेन में हीरो बनने का फिर हसरा रसना बंद करो भाई और मुझे ये बताओ की टिकट कहाँ मिलेगा वो टिकट खिड़की थीड़ी थीड़ी भी मालूम नहीं नहीं भैया वो क्या है कि पहली बार प्लेन में जा रहे हैं ना तब तो मुश्किल है हीरो बनना नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था अच्छा तुम एक काम करो यहाँ से सीधे सीधे जाओ अच्छा। कदम चल के बाई मुड़ जाओ हाँ। फिर पांच कदम आगे चलना तो ट्रॉलिया नजर आ जाएंगी ट्रॉलिया हाँ हाँ सामान रखने की ट्रॉलियाँ लेकिन ट्रॉलियों ऐसी मतलब यहाँ पर ट्रॉलियों में सामान रखा जाता है फिर वहाँ ऐसी दाए घूम जाना बीस कदम और चलना जैसे ही घूमोगे तो टिकट काउंटर आ आ जाएगा? आ, कदम, आ, मतलब आ जाएगा कदम मतलब ना? ठीक है मैं चलता धन्यवाद। बस सिर्फ धन्यवाद कमाल है मैंने अपना इतना कीमती समय लगाया तुम्हारे साथ और सिर्फ धन्यवाद देख चल दिए पाँच सौ रूपए निकालो पाँच सौ रूपए हाँ हाँ मेरा रेट है गाइड करने के लिए पाँच सौ रूपए निकालो आ, लेकिन भाई साहब पाँच सौ रूपए तो बहुत ज्यादा है बनना चाहते <laughs> <laughs> प्लेन में जाना चाहते हो अमिताभ <laughs> <laughs> बनना चाहते हो <laughs> <laughs> निकालो पाँच सौ पूरी भाई साहब देखो पहली बार प्लेन से जा रहा हूँ पहली बार एयरपोर्ट पर आया हूँ थोड़ा कंसेशन नहीं हो सकता क्या मतलब रेहम कर दो थोड़ा सा चलो चलो ठीक है मैं तुम्हें सौ रूपए का कंसेशन देता हूँ निकालो चार सौ चार ठीक है एक दो तीन चार आई, ये लो, चार सौ रुपए ठीक है अब जरा जल्दी जाऊ नहीं तो जा जा जा तो आ, जान बची हो लाखों पाए भगवान रक्षा करना कम से कम सौ रुपए तो बचे कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ रहा है ख्याली राम आगे बढ़ो अपना सपना पूरा करो ये आ गया मैं बीस कदम ये पांच कदम अरे ये ट्रॉलिया अरे वो ट्रॉलिया दिख गई <laughs> अरे वही साई राम राम राम राम भैया राम राम अरे ओरी इतनी ध्यान से क्या देखते हो नीचे ट्रॉलिया ट्रालिया हाँ। अरे ट्रालियां क्या पहली बार देखी है क्या हाँ भाई सब पहली बार ही देखी है मतलब वो। इसका मतलब एयरपोर्ट भी पहली बार ही आया है नी हाँ, पहली बार ही आया है लेकिन आपको कैसे पता लगा मैं पहली बार आया हूँ <laughs> अरे वरी ये तो अपना कमाल है नी कमाल है तो सुबह से दो कमाल दे चुका हूं। ये तीसरा है दो रे तो ले, ये ना ले, ले कुछ बोला तो आपसे ही बात कर रहा था, मतलब अपने आप से बात कर रहा था हा, हा, मैं, मेरे कहने का मतलब है, मैं कुछ सोच रहा था अरे बड़ी पहले डिसाइड कर लो नही सोच रहा था की बोल रहा था की बात कर रहा था नहीं नहीं कहने का मतलब ये था वैसा की मैं सोचते सोचते बोल रहा था मेरे को अच्छा लगता है न क्या अच्छा लगता है अरे सोचते सोचते बोलो नहीं। <laughs> आपको भी अच्छा लगता है अच्छा भाई साहब तो आप एक काम करेंगे मेरी थोड़ी सी मदद कर देंगे भाई साहब बोलो नहीं? अरे बड़ी मैं तो एयरपोर्ट में मदद के लिए आता हूँ नहीं? भाई साहब आप मुझे ये बता दीजिए कि काउंटर किधर है चाय कॉफी पीनी है क्या नहीं नहीं चाय कॉफी का काउंटर नहीं चाहिए मुझे वो टिकट काउंटर पूछना है जहाँ से टिकट मिलती है अरे पढ़ जाना किधर है <laughs> मुंबई मुंबई <laughs> हीरो जितेंद्र बनो नी जित्र जितेंद्र पर जितेंद्र ही क्यों भाई साहब अमिताभ क्यों नहीं अरे अच्छा लगता है न कौन <laughs> जितेंद्र अरे कमाल का एक्टर है यार डांस भी अच्छा करता है नी और वैसा को वैसा है आज तक यार वो तो ठीक है लेकिन वो लेकिन वेकिन कुछ नहीं बड़ी मैं तो पूछा करता आ? पूजा करता हूँ नहीं उसकी अगरबत्ती जितेंद्र की पूजा अरे मेरी पूरी फैमिली को अच्छा लगता है नहीं? अच्छा? आपको एक बात बताऊ क्या मेरा बच्चा है ना? न हाँ हाँ। बच्चा बच्चा हाँ। हाँ। मैंने उसका नाम जितेंद्र रखा है जितेंद्र रखा है क्या बात है अच्छा लगता है न मेरा भाई है न भाई ब्रजर ब्रदर अरे नहीं समझता है क्या नहीं नहीं समझता हूँ ना ब्रदर मतलब भाई, भाई भाई भाई आपका भाई हाँ, हाँ, हाँ, दर, उसने भी अपने बच्चे का नाम जितेंद्र रखा है भाई ने भी जितेंद्र अच्छा लगता है ना अरे अरे वही इतना ही नहीं है हाँ? आ, मेरी बहन है ना सिस्टर <laughs> उसका नाम भी जितेंद्र है यार कैसी बात करता है भेजा खराब है क्या सिस्टर का नाम जितेंद्र हो सकता है क्या नहीं वो आपको अच्छा लगता है लेडीज तो? है ना लेडीज नहीं तो आ, उसने भी अपने बच्चे का नाम जितेंद्र रखा है अच्छा आ? उसने भी जितेंद्र रख लिया आ? कमाल है भाई साहब अच्छा कम... लगता है ना भाई साहब आप मुझे क्यों बुरा लगा रहे हो भाई मुझे देर हो रही है मुझे बताओ का पता अरे आ, नहीं नहीं वो काउंटर का पता। मतलब वो ये जो पता बताया आपने इसकी आपकी कोई फीस तो नहीं अरे बड़ी कैसे दिल तोड़ने वाली बात करता है अरे वही मैं तो पोकट में देता नहीं और फिर तुम तो जा रहे हो ना तुमसे कैसा हाँ, भाई, ये बात तो सही है भाई चलो ये बीस कदम ये हो गया काउंटर अन्न में जान अब तुम्हें हीरो बनी जाऊंगा नमस्कार भाई साहब वो क्या है की मुझे हीरो बनना है टिकट टिकट चाहिए हीरो बनने का नहीं। वो रो नहीं मिलता नहीं, है मुंबई जाने का टिकट मुंबई हाँ। लेकिन भाई मुंबई की फ्लाइट तो गयी क्या हाँ? क्या कह रहे हो आप मैं कह रहा हूँ मुंबई की फ्लाइट गई गई हाँ जी गई नहीं नहीं, नहीं वैसे मुंबई की फ्लाइट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर फिल्में बनती है वही मुंबई भाई जहाँ फिल्में बनती हैं है जहाँ पर वो फिल्म इंडस्ट्री है भाई सब वो अरे हाँ यार वही भाई जहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री है वो वो मुंबई की फ्लाइट गई गई नहीं नहीं वो हीरो हीरोइन वाली फिल्म इंडस्ट्री जहाँ पर फिल्में बनती है ना हीरो कर हीरोन को लेकर वो मुंबई अरे भाई मैं भी वही कह रहा हूँ यार वही वही फिल्म इंडस्ट्री वही जहाँ हीरोते हैं जहाँ हीरोइन रहती है जहाँ पर फिल्म बनती है और जहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री है वो मुंबई उसकी फ्लाइट गई हट अरे हट नहीं तू हट यार हाँ मैं फ्लाइट गई गई हाँ दस मिनट पहले गई दस मिनट पहले गई लेकिन दस मिनट पहले कैसे चली गई आपने दस मिनट पहले कैसे भेज दी अरे तो यार दस मिनट पहले चली गई इसमें क्या हो गया अरे वही तो मैं कह रहा हूँ दस मिनट पहले कैसे जा सकती है अगर ये भी कोई नियम और कानून है मतलब दस मिनट पहले कैसे चले इसमें नियम कानून की क्या बात हो गई फ्लाइट तो समय पर गई है समय पर ही गई है अभी अभी तो आप कह रहे थे कि दस पहले गई है? नहीं <laughs> नहीं मेरा मतलब गो वाला नहीं था तो क्या मतलब था जी आपका इसका मतलब कि आपने पहले झूठ बोला ना अरे अरे इसमें झूठ बोलने की क्या बात हो गई बात ही और आपको पता नहीं है मेरा मुंबई पहुंचना कितना जरूरी है मुहूर्त में हीरो बन जाएगा मेरा यकीन कीजिए भाई साहब फ्लाइट समय पर गई है मेरे झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो आप कहते कहते झूठ को बैठा रखा है काउंटर पर अरे मैंने में, मैंने कोई झूठ नहीं बोला अरे फिर झूठ अभी आपने कहा था कि दस मिनट पहले गई है था की बोली पहले कहा था ना पहले तो पहले का मतलब पहले होता है या बाद में होता है ओहो, कमाल है कमाल क्या कमाल है मुझे अमिताभ पूरा प्रोग्राम फिक्स था कहते नहीं तो सबसे पहले फ्लाइट उड़ाते हो और ऊपर से कहते हो दोष मेरा नहीं है आपको मालूम होना चाहिए दो घंटे पहले आया जाता है आप ज्यादा कानून में सिखाओ हमको एक तो चोरी करते हैं ऊपर ऐसी देखिए देखिए देखिए जनाब आप है आप जुबान संभाल के बात कीजिए एयरपोर्ट का नियम है दो घंटे पहले आकर टिकट लेना और सामान चेक कराना आप समझते हैं नहीं है प्लेन में उसके बाद एंट्री होती है लेकिन आधे घंटे से तो मैं एयरपोर्ट पर हूँ अरे तो लेकिन मेरे यहाँ तो आप अभी भी आए हैं ना हाँ तो उससे क्या होता है अजी एयरपोर्ट के प्लेटफॉर्म पे तो मैं आ ही गया था ना आधा घंटे पहले ओ, मैं आपको कैसे समझाऊँ अरे क्या समझाओगे आप और समझा भी कैसे सकते हो ये सरासर अन्याय है कम ऐसी कम प्लेन उड़ाने ऐसी पहले पूछना तो चाहिए था ना की कोई यात्री रह तो नहीं गया है ओ, ओ भाई साहब अब तो आप हद ही कर रहे हैं ये तो हद हो गई क्या हद हो गयी हमारे गाँव में है ना बस कंडक्टर है ना जो बस स्टैंड आरोप खड़ा होकर बस रवाना होने ऐसी पहले जोर जोर से चलता है कोई रह तो नहीं Yo no! अरे तो भाई ये बस स्टैंड है एयरपोर्ट है एयरपोर्ट ये सरासर दान ही है मैं आपको उच्च अधिकारों से बात करूंगा एक प्लेट के कंडक्टर की वजह से मेरी फ्लाइट मिस हो गई। और मेरे हीरोना चूर हो रहा अरे आदमी सुनो, सुनो, को कैसे समझाऊ अरे मैं क्या करूँ देखो देखो मैं लास्ट बार कह रहा हूँ आपसे एक बार आप चेक करा लो की फ्लाइट वास्ते में चली गई यार खड़िया मैंने कहा ना चली गई भाई चली गई देखो भाई साहब मेरा मुंबई पहुँचना बहुत जरूरी है आप मुझे कैसे भी मुंबई अरे तो यार मैं तेरे को उड़ा के ले जाऊँ कैसे ले जाऊ भाई मैं नहीं ले जा सकता देखो मुझे मुंबई पहुंचाऊर उच्च अधिकारी बनने में पाधा पहुँचाई जा रही है साजिश हाँ, हाँ, अरे कोई बाई चांस लेट हो जाए तो इमरजेंसी में कुछ ना कुछ व्यवस्था तो होनी चाहिए कैसे आदमी से पाला पड़ा है है है कैसे आदमी से क्या मतलब है आपका अरे मेरा कोई मतलब नहीं है मेरे बाप देख भाई तू देख देख मुझे मजबूर मजबूर मत मत कर मुझे मत कर मुझे वरना वरना क्या करोगे आप क्या करोगे अरे मैं मैं सिक्योरिटी बुलाऊंगा सिक्योरिटी बुलाऊंगा सिक्योरिटी बुलाएगा मैं खुद ही जाता हूँ सिक्योरिटी के पास अरे अरे चल जाएंगा अरे तू हिला जाए ओ ओ ओ भाई साहब अरे कैसे कैसे आ, लोगों को भर्ती कर रखा है बोले कि तबीयत नहीं है झूठ पर झूठ जूट। सारा झूठों का सरदार मैं शिकायत करूंगा शिकायत करूंगा ओ, ओ भाई साहब ओ बिल्कुल बिल सही, बिल बिल बिल बिल बिल बिल सही बात है अरे मेरा सपना तगला चूर हो गया बिल्कुल सही बात है अरे मेरा कितना खर्चा हो गया बिल्कुल सही बात है और <laughs> आ, हा, हा, कर, कर देनी चाहिए चाहिए गवाही मैं दूंगा तुम तुम हाँ, दोगे मैं दोगे मैं ना हा। हा. बहुत अच्छे आदमी हो बहुत अच्छे आदमी हो हूँ भगवान चलो कोई तो आदमी मिला जो अच्छा है है बड़ा बहुत अच्छे आदमी हो चलो चलो चलो मेरे साथ चलो अरे रुको रुको ठहरो अरे अब क्या हो गया पहले पाँच सौ तो निकालो पांच सौ था किस बात के मेरी गवाही देने के बताता मुंबई तो तो तो वाला प्लेन अभी आप सुन रहे थे विनोद कृष्ण भट्ट की लिखी ये झलकी निर्देशक थे एच एस व्यास ये थी आकाशवाणी जयपुर की प्रस्तुति